है। जा को नहीं आता है, ये परमात्मा का शरीर सब कुछ आपा हम, आपा मतलब जन्म येजहा शरीरम इस प्रकार अचेतन पदार्थों को परमात्मा का शरीर कहा जाता है और ये से आत्मा शरीर शरीरम इस प्रकार चेतन आत्मा को भी परमात्मा का शरीर कहा जाता है तो चेतना चेतन ये सब परमात्मा का शरीर है क्योंकि परमात्मा इन सब में रह करके इनका निमन करते है इनका संचालन हैं इनको प्रेरित करते हैं ठीक है तो सब जगत परमात्मा का शरीर है और उसमें वाल्मीकि रामायण में है जगत सर्वम हरी रह जगत है जो आपका शरीर है तो अब ऐसा ध्यान देना ये बात थोड़ी आ गई ना जगत सर्वम हरे ऐसा विष्णु पुराण में है ना चलिए विष्णु पुराण का भी पाठ करना चाहिए दो चार आदि करीब एक एक अध्याय करके विष्णु पुराण का पूरा कर ले पुराण के उदाहरण है रामन और स्वामी ने बहुत दिए हैं हफ्ते है में दो उदाहरण तो दिए पुराणों में उसको रत्न है समझ लेना सबसे श्रेष्ठ पुराण विष्णु पुराण उसके बराबर तुल है तो अब देखेंगे यहाँ पर सब कुछ भगवान का शरीर है तो जब यह कहा जाता है ना कि ष्टी मतलब मेरा अंतरात्मा मेरा अंतरात्मा ब्रम है तो मेरा मतलब मैं को कौन जीवात्मा मतलब तो यहाँ पर ध्यान देना की तो इसको कह सकते हैं मद अंतरात्मा ब्रह्म क्या इन शब्दों में कह सकते हैं क्या मद शरीर कम ब्रह्म है क्या मध्य मतलब मैं शरीर हूँ जिसका भोबरी समास है मैं शरीर हूँ किसका किसका परमात्मा का तो आम ब्रह्म वाष्मी जाएगा मद शरीर कम ब्रम शरीर में रो भी नमा कहें मैं शरीर हूँ जिसका उसे क्या कहेंगे मत शरीर क्या कहेंगे हाँ मत शरीर जीव शरीर कौन होगा ब्रम तो ये भी आम ब्रह्म वाष्मी को इन शब्दों में भी कह सकते हैं जैसे मद अंतरात्मा ब्रम्ह था ना मेरा अंतरा मद अंतरात्मा ब्रम्हैसी मद शरीर कम ब्रम जैसे की घट है ना तो घट घट यदि कोई कहे कि सब कुछ सरो ब्रह्म है ना तो क्या हो जाएगा कि सरो का अंतरात्मा ब्रम है ना सब सब कुछ ब्रह्म है सरो ब्रह्म है इसका क्या हुआ सरो का अंतरात्मा ब्रह्म है जगत ब्रह्म है मतलब जगत का अंतरात्मा तो जगत का अंतरात्मा ब्रम्म है इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जगत शरीर ब्रह्म क्या जगत शरीरक ब्रम मतलब जगत जगत जिसका हाँ जगत शरीर है जिसका किसका तो ब्रह्म का तो ब्रह्म को क्या कहेंगे जगत शरीर क्या कहेंगे शरीर क्या है यहाँ पे जगत तो जगत शरीर वाला या जगत मुख शरीर वाला बोल हुआ परमात्मा तो थोड़ा विशेषण है हाँ मतलब तो जगत ब्रह्म को कहेंगे जगत का अंतरात्मा ब्रह्म अथवा जगत शरीरक्रम तो अब देखो यहाँ पर शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना जैसे कहते है ना नीलमूफ वाला घट या नील रूप वाला कमल नीलोत्कलम नील, नील रूप वाला कमल. कमल तो कमल का विशेषण क्या हुआ नी, नी, नील नील रूप हो गया ना तो नील रूप वाला कमल कहा जाए तो कमल का विशेषण नी, नी, नी, नील रूप दंड वाला वाल तो व्यक्ति का विशेषण क्या हो गया दंड वाला तो व्यक्ति ही हो गया तो विशेषण क्या हो गया है न ऐसा जैसे क्या लाल रंग वाला कपड़ा तो कपड़े का विशेषण क्या हुआ तब बता सर तो जगत ब्रह्म या सर्व सब कुछ ब्रह्म है सर्व ब्रह्म इसका क्या हुआ सर्व शरीर ब्रह्म या सर्व शरीर वाला ब्रह्म तो ब्रह्म का विशेषण क्या हुआ सर्व शरीर शरु शरीर, शरु शरीर क्या सर्व सर्व तो हो गया ना उसका विशेषण जगत ब्रह्म है इस तरह से जगत का अंतरात्मा ब्रह्म है अथवा जगत शरीरक ब्रह्म जगत शरीरक ब्रह्म का हुआ जगत रूप शरीर वाला जगत रूप शरीर तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया ब्रह्म का जगत रूप शरीर वाला ब्रह्म तो विशेषण क्या हुआ जगत रूप जगत रूप शरीर को जगत भी कह सकते जगत भी विशेषण हो गया और विशेष हो गया ब्रह्म और सर्व ब्रह्म कहे सर्वशरी हो गया सर्व शरीर अथवा सर्व सर्व शरीर को हो अथवा सर्व को और अहम ब्रह्म वाषिकी क्या हो जाएगा मद अंतर आत्मा ब्रह्म अथवा मद शरीर ब्रह्म तो यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा मत अहमी बात न अब देखना जब कहते थे ना सा ब्रह्मा सा इसका अर्थ क्या बताया था ब्रह्मा शब्द ब्रह्मा को कहे कोई अंतरात्मा ब्रह्म को कहेगा दन्णौंग। तो सा ब्रह्मा का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा का अंतरात्मा ब्रम ब्रह्मा का अंतरात्मा अंतरिया ब्रह्म दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि ब्रह्म ब्रह्म से ब्रह्मा में भी जब करेंगे तो ब्रह्म ही बन जाता है न इतना ही है प्राय चतुर्मुख वाचक जो ब्रह्मन शब्द है उसके पुल्यंग दन्णौंग। रूप दन्णौ चलते है और पर ब्रह्म का वाचक जो ब्रह्म शब्द चलते हैं में तो उसके ब्रह्मा ब्रह्मांडो ब्रह्म का वाचक है और परम ब्रह्म का वाचक है उसका ब्रह्म ब्रह्मी ब्रह्माणी ऐसे रूप चले जाते हैं तो अब देखना तो यहाँ पर क्या हुआ ब्रह्मा का अंतर है ना अथवा ब्रह्म शरीर ब्रह्म समाप्त करेंगे तो ब्रह्म हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा ब्रह्मा रूप शरीर वाला ब्रह्मा ब्रह्मा शरीर वाला ब्रह्म का शरीर क्या है तो ब्रह्मा तो यहाँ ब्रह्म का विशेषण क्या हुआ ब्रह्मा ब्रह्मा हो गया ब्रह्मा शरीर वाला ब्रह्मा बात और जब ये सब है ना ब्रह्मा शिव इसका शिव का अंतर्यामी ब्रह्म है शिव का अंतर्यामी ब्रह्म है अथवा शिव शरीर ब्रह्म है मतलब शिव शरीर वाला ब्रह्म है तो का विशेषण क्या हुआ शिव शरीर को शिव को शिव विशेषण हो गया ना ब्रह्म क्या हो गया विशेष हो गया अब आप ये पंक्ति लग जाएगी आपको बस बात वही है थोड़ा दूसरे शब्दों में कह दिया है अब देखिए यहाँ पर पंक्ति ये कहा से लगाएं आपको तो सब्रह्मा यहाँ से पहले लग जाएगा जो यहाँ पर था ना चलो चल रखा सब्रह्मा इसका इस इसका तो बता दिया ना संदि इत्यादि है जी हैदी नाम इत्यादि या इत्यादि ना है क्या पाठ है इत्यादि है इत्यादि क्या है इत्यादि हाँ तो अपूर्ण है ऊपर की पंक्तियों में था ना तो यहाँ भी वो वाक्य है हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है कुछ होना चाहिए यहाँ पर इत्यादिशु कर लो पाठ है ना इत्यादिशू पाठ करो और लगे पंक्ति इत्यादिशु सब जानते हैं ना इत्यादिशु से कौन सा ब्रह्म सि इत्यादि वाक्यों में विभूति भूत विभूति रूप विभू भगवान की विभूति कौन है ब्रह्मा शिव इंद्र ये सब क्या है भगवान की विभूति नहीं है यह ब्रह्मा शिव इंद्र क्या है यह भगवान की विभूति है तो विभूति भूत ब्रह्म शिव इंद्र है या कहीं विभूति रूप ब्रह्म शिव इंद्र है इसमें यह विभूति है ये है ना कि विभूति रूप ब्रह्मा शिव इंद्र आदि का ब्रह्मा शिव इत्यादि सुखा तो इत्यादि वाक्यों में इत्यादि विभूति रूप ब्रह्मा ब्रह्म सिद्धादी का विश्वम एव एवं पुरुषः यही है ना ध्यान विश्वम पुरुष पुरुष एवं विश्वम पुरुष यह विश्व यह विश्व पुरुष ही है यह संसार पुरुष ही है पुरुष करते अर्थ है यहाँ पर ब्रह्म पुरुष का क्या अर्थ है हाँ परमात्मा नारायण है ना तो इसका अर्थ हो जाएगा ये संसार नारायण N... ही है ये संसार क्या है बिश्चों, बिश्चों या संसार जगत... ब्रह्म ही है ये संसार क्या है जगत यह जगत ब्रह्म ही है यह विश्व ब्रह्म ही है ध्यान देना विश्व शब्द जड़ चेतन दोनों आरोप बोध कराता है मतलब जीव और अचेतन जगत दोनों का बोध हाँ तो विश्व सब्द जड़ चेतन दोनों को कहते हुए उनके अंदर आत्मा है ना? मतलब न्याग हो जाएगा मतलब विश्व का अंतरात्मा ब्रम्ह है विश्व का अंतरात्मा विश्व ऐसी क्या लेना है दोनों तो। विश्व का अंतरात्मा ब्रम्ह मतलब जन चेतन रूप विश्व का अंतरात्मा हो गए विश्व का अंतरात्मा ब्रम्ह है विश्व का अंतरियामी ब्रह्म है दूसरे का तुम बोलो विश्व विश्व शरीर किसका ब्रह्म का विश्व शरीर वाला ब्रह्म है यहाँ ब्रह्म का विशेषण क्या हो गया विश्व विशेषण हो गया अब तक जारी कम किया विश्व में विद्यम यहाँ पर विश्व के समान विशेषतया उक्तम विश्व के समान विशेष रूप से कहे गए नारायण ध्यान देना विश्व शरीर के नारायण विश्व शरीर ब्रह्म अथवा विश्व शरीर नारायण यहाँ विशेषण कौन हुआ विश्व और विशेष समझते है ना तो जैसे यहाँ पर विश्व का विशेष हो गया नारायण विश्व का विशेष हो गया नारायण बताती उसी प्रकार वहाँ देखना सा ब्रह्मा क्या था ब्रह्मा शरीर ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा शरीर नारायण तो वहाँ विशेषण कौन था भ्रमा भ्रमा विशेस्ट। ब्रह्मा और विशेष कौन था ठीक है और शरीर के नारायण तो विशेषण कौन हुआ और अविशेष कौन हुआ अब लग जाएगा यहाँ पर विश्व विश्व के समान विशेष रूप से कहे गए नारायण विश्व के समान विशेष रूप से कहे गए नारायण मतलब जैसे विश्व के विशेष रूप से नारायण कहे गए उसी प्रकार से इनके भी विशेष रूप से नारायण कहे गए किसके ब्रह्मशि इंदिरादी के ध्यान देना ब्रह्मा शिव इंद्रादी नाम में है वो वचन है ना ष्ठी विभक्ति है इत्यादि वाक्यों में विभूति रूप ब्रह्मा शिव का ब्रह्मा और इंदिरादी के विशेष रूप से कहे गए नारायण रूप, रूप ब्रह्मा शिव इंदिरादी के विशेष रूप से कहे गए नारायण विशेष रूप से कौन कहे गए किसके विशेष रूप ऐसी ठीक है और ये विशेष रूप से कहे गए नारायण के किसमे किन वाक्यों में बोलो हाँ इत्यादि शु इत्यादि वाक्यों बात आती इस में सा ब्रह्मा सा शिवा इत्यादि वाक्यो में कौन कहे गए नारायण कौन कह रहे हैं किस रूप से और किसके विशेष रूप से ब्रह्मा से ब्रह्मास्तराजी के विशेष रूप से है ना और ब्रह्मा से ब्रह्मास्विराजी क्या है ये नहीं ये विशेषण है ठीक है और क्या है ये भगवान की विभूति भूत है विभूति भूत है समझी लगती है अब यहाँ पर दृष्टांत के रूप में ये आ गया विश्वस्तू की विश्व के समान विशेषण रूप से कहे मतलब जैसे विश्वमेव इधम पुरुष यहाँ पर विश्व के विशेषण कौन है नारायण विश्व के विशेषण हाँ, के विशेष नारायण ठीक है जैसे विश्व में एकदम एव क्या विश्व में विश्वमेव इधम पुरुषा जैसे इस वाक्य में विश्व के विशेष रूप से नारायण कहे गए है ना उसी प्रकार से ब्रह्मा शिव इंदिरादी के भी विशेष रूप से कौन कहे गए नारायण तो बीच में तो यहाँ पर ध्यान देना विश्व के विशेष रूप से नारायण किस वाक्य में कहे गए विश्व के विशेष रूप से नारायण हाँ विश्व के विशेष रूप से नारायण किस वाक्य में कहे गए इस वाक्य में तो इस दृष्टांत को बीच में डाल दिया है दृष्टांत को दोबारा पंक्ति लगाना त्योकार थे उस कारण ही किस कारण ही अंतरयामी रूप से प्रसिद्ध होने से ही अंतरयामी रूप से प्रसिद्ध होने कि मतलब जड़ चेतन के वाच जड़ चेतन को कहते हुए अंतर्यामी तत्व को कह जाते हैं अंतर्यामी रूप से प्रसिद्ध होने के कारण ही सादि विशेष रूप से ब्रह्मा शिविंद्रादी के विशेष रूप से कहे गए नारायण है ना इत्यादि वाक्यों में विभूति रूप ब्रह्मा शिव इंद्रादि का विश्व में विदम पुरुषता यहाँ पर विश्व के विश्व के समान विशेष रूप से, से कहे गए नारायण विश्व के समान विशेष रूप से कहे गए नारायण बात पर में आती है तो विशेष रूप से कहे गए नारायण किसके विशेष रूप से, से कहे गए नहीं विश्व के समान यू लगा है ना हाँ विशेष रूप से कहे गए नारायण किस किन वाक्यों तो में कहे गए अब ध्यान देना द्य किसके समान हाँ मतलब विश्व के समान मतलब जिस प्रकार विश्व तो तो तो के विशेष रूप से कहे जाते हैं इसी प्रकार विशेष रूप से कहे गए और विश्व के विशेष रूप से किसने कहे गए अच्छा इसको सरल शब्दों में हम बोलकर देखते है तथय से उस कारण ही उस कारण ही विश्वास से लगाया है ना तो ऐसा करो तथा योग उस कारण ही मतलब सब अंतर्यामी रूप से प्रख्यात होने के कारण ही तथा योग के बाद यहाँ पर आई विश्व में दम पूर्ण विश्व में विदम पुरुषा यहाँ पर जैसे यहाँ पर जैसे नम पुरुषा यहाँ पर जैसे विश्व के विशेष रूप से कहे गए हैं नारायण उसी प्रकार सा ब्रह्मा सा शिवा इत्यादि वाक्यों में विभूति रूप ब्रह्मा शिव इंद्रादी के विशेष रूप से कहे गए नारायण सरल हो गया सरल हो जाए ना तो तथा मतलब उस कारण ही उस कारण ही जिस प्रकार ब्रह्मा विश्व में एकदम पुरुषा यहाँ पर अर्थ ले लो जिस सदा जिस प्रकार विश्व में उदम पुरुषा यहाँ पर विश्व के विशेष रूप से कहे गए नारायण है उसी प्रकार सा ब्रह्मा सात्यादि वाक्यों में भूति रूप ब्रह्मा शिव इंद्राजी के विशेष रूप से कहे गए नारायण ही सर्वस्य आवास्यम की सबको व्याप्त करके रहने वाले ईश हैं सबको व्याप्त करके रहने वाले ईश्वर कौन हाँ विशेष रूप से कहे गए नारायण ही सबको व्याप्त करके रहने वाले ईश्वर है ठीक है हाँ सबको इतनी कंकी लगती है आपको तो कहाँ पर बात यह ना ईसा वास्तम सर्वम है ना यहाँ पर सिद्धांती को तो हमने बताया था सिद्धांती का उसका ईश शब्द का ऐसा है सकारंत है नाव सकार में है तो में ईसा बनता है ईसा वास्म ऐसा है यहाँ पर समास में ही सिद्धांति के और पूर्व पक्षी के अनुसार पर क्या है ईश अदंत शब्द है और ईसेना वास्तम यहाँ पर समात है तो पूर्व पक्षी ने ईस्ट माना था ना अदंत वाक्य तो फिर उसके अनुसार ये उत्तर दिया जा रहा है अभी तब उसी को लेकर चल रहा है कि सबको व्याप्त करके रहने वाले ईश कौन है कि नारायण ही सबको व्याप्त करके रहने वाले मतलब सब विशेष रूप से कहे गए नारायण ही सबको व्याप्त करके रहने वाले ईश इस हैं इसे कहने के लिए यह वाक्य उचित है दोबारा लगाओ दोबारा एक बार और बोल दो इसको महीने तथा यह उस कारण ही जिस प्रकार विश्व में यहाँ पर विश्व के विशेष रूप से कहे गए नारायण हैं उसी प्रकार है। इत्यादि वाक्यों में भी विभूति भूत ब्रह्मा शिव जी के विशेष रूप से कहे गए सबके निवास स्थान नारायण को ही सबके निवास स्थान नारायण को ही ईश्व कहने के लिए सबके निवास स्थान ईश नहीं, नहीं सबके निवास स्थान नारायण को ही ईश कहने के लिए यह वाक्य उचित है नारायण को ही ईश कहने के लिए, वाक के लिए ना. ना। के यह वाक्य उचित है ठीक नारायण को भी ईद कह रहा है वाक्य रुद्र को ही भी कह रहा है ऐसा बताया गया लग जाएगी पंक्ति असुविधा हो तो कल फिर पूछ लेंगे इति अलम जैसे है ना की किसी को रोकना हो अलम गमने मत जाओ अलम गमनेन का क्या वाक्य अलम हसित मत हसो है ना, ना? अलम रोडनेन ऐसे वाक्य प्रयोग होते हैं ना तो पर इस वाक्य की समाप्ति में क्या है कि जो उपालम है ना, ना। चौधरी का क्या है शंका या प्रश्न है ना उपालम्भ कार्य अर्थ है कथन मतलब प्रश्न के कथन से या प्रश्न करने से प्रश्न प्रश्न अलम है ना तृतीय जैसे अलम हसतेन मत हसो अलम रोदनेन मत रो तो मतलब यह है की प्रश्न मत करो या शंका मत करो शंका मतलब इतनी मतलब इसलिए अलम चौदो उपालम में मतलब शंका मत करो प्रश्न मत करो जीवन नारायण को कहने के लिए प्रवृत्त हुआ वाक्य तो आगे प्रश्न मत करो अब इसको बताते हैं आगे देखना अन्य प्रसंग रहित क्या है अन्य तो वाक्य हो गया अन्य रूढ़ी प्रसंग या श्रवण दीर्घ करना चाहिए अन्य रूढ़ी प्रसंग रहित है ना या तो ऐसा कर लो यहाँ पर या प्रसंग प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग रहित है ना प्रसंग रहित आप अच्छा रहेगा कि यहाँ पर स्वर्ध्य कर दो, दो है ना, ना। प्रसंग रहित और अस्मस्त पद देना अन्य वहाँ सही हुआ है तो उसको उसको रहित कर दो करूढ़ी अब ध्यान देना पूर्व पक्षी के अनुसार है पूर्व पक्षी के अनुसार क्या स्थिति थी रूढ़ी किसमें थी रुद्र में रूढ़ी किसने थी अन्य रूढ़ी करते किस शब्द की पूर्व पक्षी के अनुसार इस शब्द रूढ़ी किसमें थी रुद्र में तो ध्यान देना और सिद्धांति रूढ़ी करता है नहीं, नहीं, तो अन्य में रूढ़ी के प्रसंग से रहित अन्य क्या लेना है रुद्र रुद्र है नुद्र में रूढ़ी के प्रसंग से रहते अभी इसकी देखना और टिप्पणी देख सकते चार नंबर अन्य मिल जाएगा अन्य रूढ़ी मतलब रुद्र रुद्रे मतलब अन्य रुद्र में रूढ़ी के प्रसंग से रहते रुद्र है अन्य रुद्र में रूढ़ी के प्रसंग से रहित सिद्धांति रूढ़ी करता है तो रूढ़ी के प्रसंग से रही और आगे देखना ऊपर असमस्त पद कैसा पद सिद्धांति के अनुसार समास हुआ है जिन पदों का समास होता है उन पदों को कहते हैं समस्त पद जिन पदों में समास होता है उन पदों को क्या कहते हैं जिन पदों में समास नहीं होता है तो क्या कहते हैं हाँ तो सिद्धांति के अन्य में रूढ़ी के प्रसंग से प्रसंग है तो अन्न में रूढ़ी के प्रसंग ऐसी रहित और क्या है की असमस्त पद है कैसा है मतलब अन्न में रूढ़ी के प्रसंग से रहित पद है रूढ़ी के प्रसंग से रहित कौन है पद।, पद और असमस्त कौन है पद पदिया पद। टिप्पणी देखेंगे अन्यस्मिन रुद्रे अन्य रुद्र में रूढ़ी के प्रसंग से रहित क्या असमस्तम और असमस्त जो पद है कौन सा पद ईसा कौन सा पद है रुद्र में रूढ़ी के प्रसंग से रहित कौन सा पद है ईसा और असमस्त पद कौन है ईसा तो मूल पंक्ति लगाना रूडी के प्रसंग से रहित इसका संबंध किसके साथ है पद के साथ और असमस्त का संबंध किसके साथ है पद के साथ कि में रूडी के प्रसंग से रहित तथा अनिज्ञ असमस्त पद के अध्ययन से अनभिज्ञ कौन है पूर्व पक्षी मतलब रुद्र में रूढ़ी के प्रसंग से रहित पद है ऐसा पूर्व पक्षी समझता है और असमस्त समझता हाँ असमस्त पद ऐसा समझता है ध्यान देना जो वेदाध्यन की परंपरा है ना जो सुख शुक्ल संहिता पढ़ते हैं तो संहिता भी उपनिषद है तो उपनिषद तो का भी अध्ययन करते हैं है ना सुख शुक्ल वेद शुक्ल शाखा का अध्ययन करने वाले तो उपनिषद का भी अध्ययन करते हैं कि संहिता के अंतिम उपनिषद आ जाती है तो अब ध्यान देना यहाँ पर की तर यहाँ ध्यान देना तो अध्ययन अनुभ है ना उसके अध्ययन से जानने वाले अनभिज्ञ अभिज्ञ कहते है ना जानने वाले, ना जानने वाले उसके अध्ययन से अनुभ मतलब उसका अध्ययन न जानने वाले उसका अध्ययन मतलब उसका अध्ययन तो से अनुभ उस पद के अध्ययन से अनभिज्ञ उस पद के टिप्पणी रहे अध्ययन अनुभ है ना उसके अध्ययन से अनभिज्ञ किस मतलब अन्य अन्य में रूढ़ी के प्रसंग से रहित पद तथा असमस्त पद के अध्ययन को न समझने वाले जो अध्ययन होता है ना ईसा पद का तो वहाँ पर समस्त पद का अध्ययन होता है या असमस्त पद का अध्ययन होता है वेद का अध्ययन करते है ना तो असमस्त पद का ही अध्ययन करते हैं ठीक है और वो पद कैसा है अन्न में रूढ़ी के प्रसंग से रहित पद है और असमस्त पद है तो अन्न में रूढ़ी के प्रसंग से रहित कौन नहीं पद पद और अन्य में रूढ़ी करता कौन था पूर्व पक्षी।, पक्षी और अन्य कौन है रुद्र।, रुद्र।, रुद्र में रूढ़ी के प्रसंग वाला पद है कि रूढ़ी के प्रसंग से नहीं पद है हैद पद के अध्ययन को न समझने वाले न अश्रोत्री श्रोत्री का सोचा है वैदिक और अश्रोत्री का क्या अर्थ हुआ अवैध हाँ की अध्ययन को न समझने वाले अवैदिक के आक्षेप मत मतलब अवैधिक का आक्षेप को विराम देते हैं या अवैधिक का आक्षेप तो तो रूप कथन या शंका रूप कथन या कहिए कि कहगी शंका ऐसा ऐसा आक्षेप रूप कथन मत करो दोबारा लगाना कर इसलिए कैसे इसलिए रुद्र में रूढ़ी के प्रसंग से रहित तथा असमस्थ पद के अध्ययन को न समझने वाले अवैदी के पूर्व पक्ष की शंका मत करो है नंकात्मक कथन शंका रूप कथन मत करो हो जाएगा नहीं। अब ये जो है समाप्त हो गया प्रसंग चल रहा था यानी तो ये निश्चय हुआ की ईसा शब्द है वो परम ब्रह्म परमात्मा नारायण को कहता है ठीक है चले यानी कोई असुविधा हो तो कल फिर पहुँच लेना किस शब्द का संबंध कहाँ है इसको ध्यान रखना चाहिए अच्छा अब देखो टिप्पणी देख सकते हैं टिप्पणी चार नंबर है ना दूसरी पंक्ति ईसा वास्म यही है ना ईसा वास्तम मिला ना प्रथक पृथक इस प्रकार प्रथक प्रथक पदत्व का पदत्व असमस्त पदत्व प्रथक पदत्व का क्या थे असमस्त पदत्व ही संप्रदाय का पाठ होने से संप्रदाय इसका वेदाधीन करने वालों का है ना न की पृथक पदत्व मतलब असमस्त पदत्वेन या असमस्त रूप से ही संप्रदाय का पाठ होने से है ना परंपरा परम्परा परम्परा परम्परा वेदाध्यन करने वालों का संप्रदाय का परंपरा है करण विज्ञकर है उसको न जानने वाले इस पद सब तो भ्रमेण कृतम मतलब ईस को अदंत समझ रहा है ना तो ईस पद के, के, के होने के भ्रम से वो ईस पद समझता है इस पद के होने के भ्रम से शंका दी गई एवं क्या समस्त पदत्तों स्वीकृत भी इस प्रकार समस्त पद को स्वीकार करके भी शंका का परिहार किया गया शंका का चौद्या मतलब चौदह मतलब शंका तो समस्त पद मान करके भी शंका का परिहार कर दिया गया वैसे समस्त पद है नहीं पूर्व समस्त मानता है तो समस्त मान करके भी शंका का समाधान कर दिया चलिए ईसावास निलम सर्वो य जगत जगाते हम जगह कि संसार में जो जड़ चेतन पदार्थ है संसार में जो जड़ चेतन पदार्थ है वह सब परमात्मा से व्याप्त है वो सभी परमात्मा से मतलब ऐसा कोई भी जड़ चेतन पदार्थ नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो वो व्याप्त है मतलब सब में व्याप्त होकर के सब में प्रवेश करके व्याप्त होकर के रहता है सब में प्रविष्ट होकर के व्याप्त होकर के रहता है ऐसी ऐसा कोई, कोई भी स्थान नहीं है जहाँ की, पर की, की परमात्मा विद्यमान न हो सूर्य लोक के बराबर भी स्थान नहीं है जहाँ भी परमात्मा न हो सब में भी आपको व्याप्त होकर मतलब क्या है कि पैर के नाखों से लेकर पैर के अंगठे के नाखों से लेकर के ऊपर केश पर्यंत सब में व्याप्त होकर परमात्मा रहता है शरीर में शरीर के अंदर रहता है और बाहर भी रहता है है ना सभी स्थानों पर रहते हैं परमात्मा ऐसा जो परमात्मा सब में व्याप्त होकर के रहते हैं अब जो ईश हमने बताया था ईश कब जो बनता है वो ईश ईश्वरीय धातुओं से बनता है ईश्वर का नीमन करना है ना मतलब शासन करना तो शासन करने वाले परमात्मा से नीमन करने वाले परमात्मा से जो व्याप्त होगा वो परमात्मा जिसमें व्याप्त होकर के रहेंगे वह वस्तु स्वतंत्र होगी अथवा उनकी तो अधिन होगी हरिम महात्मा तो मतलब क्या है की जड़ है, तो संपूर्ण जगत क्या है परमात्मा के अधीन है स्वतंत्र नहीं है परतंत्र परमात्मा का परमात्मा का परतंत्र है ठीक है ना एवं इस प्रकार है मुमु करते के लिए है ना? मुमुक्षु के लिए ईश्वर तो पारतंत्र बोधन उत्पाद की ईश्वर के मतलब ईश्वर के अधीन जगत का बोध कराते ईश्वर के अधीन जगत का बोध हम उत्पाद कर के बोध को उत्पन्न करके ज्ञान को उत्पन्न करके मतलब ज्ञान कराके ज्ञान करा हाँ मतलब ईश्वरा ईश्वर अधीन ईश्वर अधीनता समझते हैं क्या ईश्वर अधीनता का बोध कराके ईश्वर के अधीन कौन है जगत इस प्रकार मुमुक्ष के लिए जगत ईश्वर के अधीन है ऐसा बोध कराके जगत ईश्वर के परतंत्र है ऐसा बोध करा ईश्वर पारतंत्र का है ईश्वर की अधीनता ईश्वर की अधीन कौन कर। है जगत ईश्वरधीनता किसकी जगत की हाँ जगत की ईश्वरधीनता का बोध कराकर जगत की ईश्वराधीनता का मतलब जगत ईश्वर की अधीन है ऐसा बोध कराकर किसको बोध कराया गया या मुमुक्षुगंध में बाद में कर लेना मुमुक् कर लेना सरल हो जाएगा हम बताएंगे हमने भी इस प्रकार जगत की ईश्वर अधीनता का बोध करा के या जगत की इस पर के परतंत्र है ऐसा बोध करा के और मुमुक्कर सरल हो जाएगा मुमुक्षु के लिए वैराग्य से युक्त आचरण का उपदेश करते हैं वृत्तिन कर आचरण है ना तो आचरण मुमुक्षु का कैसा होना चाहिए वैराग्य से यदि वैराग्य नहीं है ना तब तो क्या है की मुमुखक्षा टिकेगी नहीं मुमुक्षा नहीं, नहीं। वैराग्य है तो काम चलता है वैराग्य तो मृत्यु पर्यत रहना चाहिए वैराग्य से साधक क्या होता है कि विषयों में आसक्त नहीं होता है सीधी बात है विषयों में का मतलब है, है वैराग खत्म हो रहा है हाँ इस प्रकार जगत ईश्वर के अधीन है ऐसा बोलकर आके के के लिए वैराग्य से युक्त आचरण का उपदेश करते हैं कैसा आचरण है? वैराग्य से वैराग्य से युक्त आचरण बैराग से युक्त आचरण होगा तो कहीं फंसेगा नहीं है ना और बहुत संभल करके आचरण करेगा अब जो आचरण को उद्देश्य कैसे करते हैं तेन तत्तेन भूंजीठ मा गृह तैक्न मतलब ये हुआ अर्थ है कि त्याग किए गए त्याग किए गए जगत से या त्याग किए गए पदार्थों से है ना पदार्थो को क्या देना है ना क्या किए गए पदार्थों से फिर भोग कैसे होगा तो युक्त जैसे होकर युक्त जैसे मतलब राग ना करना ही ममता ना करना ही क्या है युक्त जैसा होना है क्या किए गए पदार्थों से युक्त जैसे होकर उनका उपयोग करो उनका उनको भोग उनका अनुभव करो मतलब उनका उपयोग करो त्याग किए गए पदार्थों से युक्त जैसे होकर उनका उपयोग करो कस फिर धनम माँ किसी के धन की इच्छा मत करो है ना तो यहाँ पर वैराग्य से युक्त आचरण हो गया ना त्याग पूर्वक भोगो और क्या है पूर्वक उपयोग करो तो सर्वथा उपयोग न करने से काम चलेगा बिल्कुल भोजन ही छोड़ देंगे तो मर ही जाएंगे पानी पीना ही छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगा तो वही सोचिए पदार्थ इतने तो, तो, तो लेना ही है पानी शरीर के निर्वाही के लिए तो लेना ही तो है तो वही कहते है कि त्याग किए गए उन पदार्थों से युक्त जैसे होकर उनका उपयोग करो और किसी के धन की इच्छा न करो तेन ते मुंजी था है ना तो यहाँ पर तीन का अर्थ है तेन का अर्थ है जगता तीन का क्या है जगत शब्द है ना जगत शब्द ऐसा है।, तो है तो तृतीय जगता बन जाता है जगता और हैं, भोग्यता, भोग्यता के भ्रम का विषय भोग्यता के भ्रम का भोग्यत्व के भ्रम का विषय समझना की संसार भोग्य का क्या होता है भोग्य पदार्थ है न भोग्य या अनुभाव्य पदार्थ है, अनभाव्य पदार्थ है। तो ये ध्यान देना ऐसे जगत ऐसा है कि जिसका हमेशा और भोग करते रहे नहीं। तो जगत तो हमेशा रहने वाला नहीं है तो ध्यान देना वास्तविक भोग की वही वस्तु हो सकती है जो कि हमेशा रहे जो कि हमेशा रहे। तो ये क्या है कि जगत हमेशा रहता है नहीं। तो जगत को हमेशा रहता नहीं जैसे जगत भोग्य नहीं है और फिर भी इसको जो है भोग्य समझ रखा है किसको जगत को तो जगत को भोग के समझना क्या है भ्रम भोग के पदार्थों में क्या रहता है भोग्य क्यों क्या रहता है जगत और भोग्य तो किसने होगा जगत में है ना तो मतलब हुआ कि जगत में भोग्यता को समझना क्या है जगत में भोग्यता को तो समझना क्या है की भोग्यता का भ्रम और भोग्यता के भ्रम का विषय क्या होगा बताऊँ कनी बुद्धि से बोलो भोग्यता होगा ना यहाँ लिखा है जगह है ना नोग्यता के भ्रम का विषय जगत तो समझो वैसा ज्ञान से जिस वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं ज्ञान का ज्ञान से जिस ज्ञान से जिस वस्तु का बोध होता है ज्ञान से जिस वस्तु का, है जिस वस्तु का? है। उस वस्तु को क्या कहते हैं ज्ञान का तो घट घट ज्ञान से किसका बोध होता है घट का तो ज्ञान से जिस वस्तु का बोध होता है उस वस्तु को विषय कहते हैं तो घट ज्ञान से किस वस्तु का बोध होता है तो घट को कहेंगे विषय किसका विषय घट ज्ञान का पूछे कोई घट ज्ञान का विषय तो क्या होगा घट और पट ज्ञान का विषय दंड ज्ञान का विषय क्योंकि पट ज्ञान से किसका बोध होगा तो ज्ञान से जिस वस्तु का बोध होगा उस्तु ज्ञान का विषय बनती है ज्ञान से जिस वस्तु का बोध होता है उगा वस्तु क्या बनती है ज्ञान का अब ध्यान देना की जो व्यक्ति घट को जानता है तो तो को जानता है नहीं जानता है तो घट ज्ञान का विषय घट है लेकिन कैसे घटत घट घट के यदि तो घट ज्ञान का विषय कौन है घट कैसा घट है घटत घट और पट ज्ञान का विषय है सही पट अब समझ जायेंगे तो जगत को भोग्य समझ रखा है ना तो भोग्य कौन हुआ भूल से भोग किसको माना जगत को तो फिर भोग्यता किसमें रहेगी मतलब भोग्य में तो किसने भोग में, किस में? क्या है ठीक है तो ध्यान देना जब तो भोग्यता किसमे रहेगी जगत में तो भोग्यता से विशिष्ट कौन हुआ जगत जैसे घटतत् घट वैसे भोग्यता से विशिष्ट जगत हालांकि जगत से भी विशिष्ट जगत को कह सकते हैं जगत विशिष्ट तो वैसे विशिष्ट कौन हुआ जगत और जब भोग्यत्व से विशिष्ट जगत का भ्रम हुआ भ्रम भी एक प्रकार का ज्ञान है ज्ञान दो प्रकार के होते हैं यथार्थ ज्ञान और भ्रम जैसे की रस्सी को रस्सी समझना यथार्थ ज्ञान है और रस्सी को सब समझना भ्रम तो भ्रम भी एक प्रकार का ज्ञान है मतलब अयथार्थ ज्ञान है तो जैसे रस्सी को रस्सी समझना यथार्थ ज्ञान है तो रस्सी को सब समझना क्या है भ्रम है। भ्रम है ना आज यथार्थ ज्ञान है तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि जगत को भोग्य समझना क्या है भ्रम है।, है है ना? तो भोग्य किसको समझना है जगत को तो जगत का भ्रम होगा ना इस भ्रम का विषय क्या होगा जगत ले सकते है भ्रम का विषय क्या होगा लेकिन ध्यान देना भोग्यता विशिष्ट जगत का भ्रम होगा भोग्यता विशिष्ट जगत का भ्रम जगत का भ्रम हुआ तो भ्रम का विषय क्या होगा जगत और जगत में भोग्यता रह रहती है कि नहीं रहती क्या रहती है रहती है इसलिए इसका विषय क्या होगा भोग्यता भी होगी जगत भी होगा क्या लिखा है यहाँ पर पंक्ति क्या है भोगिता भ्रम विशिष्ट है भोगिता भ्रम ठीक है जब भोगिता का भ्रम होगा तो भ्रम का विषय क्या होगी भोगिता। भोगिता का विषय क्या होगी भ्रम होगी ना अच्छा भोगिता का भ्रम होगा तो भ्रम का विषय क्या होगी भोगिता। तो भ्रम का विषय भोगिता होगी और भोग्य पदार्थ भी होगा और क्या होगा जैसे मतलब क्या है की भ्रम का विषय भोग्यता होगी और भोग्य पदार्थ भी होगा तो भोग्य पदार्थ क्या है यहाँ पे जगत जगत तो भोग्यता के भ्रम का विषय हो गया जगत भोगिता के भ्रम का विषय क्या हुआ दोनों विषय बनेंगे भोग्यता विषय बनेगी और भोगिता वाला जगत भी विषय बनेगा असुविधा हो तो फिर पूछते ना हमसे कल है ना कि भोगिता के भ्रम का विषय क्या हुआ जगत तो जगता तत् हुआ मतलब भ्रम से जिस विषय को हमने भोग समझ रखा है ऐसा जगत भ्रम से हम हमने जिसको भोग समझ रखा है या भ्रम से जिसमें भोग्यता समझ रही है भ्रम से हमने जिसमे भोग्यता समझ रखी है वह जगत तो ये भोग्यता भ्रम का विषय कौन हुआ जगत और त्यक्टेन है ना तो कर हुआ जगता जगत कैसा भोग्यता के भ्रम का विषय है और त्यकटेन का लिखा है है। अच्छी प्रकार त्य अच्छी प्रकार त्याग किया गया कौन त्याग किया गया जगत तो जब तक किसी वस्तु में गुण दिखाई दे तब तक उसका त्याग होता है त्याग कैसे होता है गुण के ज्ञान से दोष के ज्ञान से तो दोष भूयस्थ दर्शन आते एक दो दोस्त दिखा देखने से एक दो दोस्त दिखाई देने से वस्तु का त्याग नहीं होता है जब दोषो की अधिकता दिखाई देती है अधिक दोस्त दिखाई देते हैं तब त्याग होता है तो दोस्त भूयस्त दर्शन मतलब दोषो की अधिकता देखे जाने से दोषों की किसमें दोषों की अधिकता दो। जगत में, में। भोग जगत में है ना तो दोषों की अधिकता देखे जाने से परित्यक्त हो गया अच्छी प्रकार हो गया कौन अच्छी प्रकार सिर्फ हुआ जगत कैसे दोषो की अधिकता देखे जाने से दोषो की अधिकता तो जगत में बहुत दोष हैं आप टिप्पणी एक नंबर देखेंगे संक्षेप में देख लो फिर एक दो दिन बाद इसको समझाएंगे है न हे लौकिक हेतु लौकिक ऐश्वर्य के या लौकिक पदार्थों के परित्याग में हेतु क्या है दोषों की अधिकता क्या है दोषिकता लौकिक ऐश्वर्य के परित्याग में हेतु है दोषों की अधिकता प्रचार और दोषो की अधिकता क्या है दुख मूलम लौकिक पदार्थ दुख के मूल है किसके मूल है दुख अब दुख का विचार करो जो दुख हम सभी लोगों को होते हैं तो दुख का मूल कोई ना कोई संसारी वस्तु है।, है नहीं तो दुख का मूल है ये। अब दुख मिश्रम और जो संसारिक पदार्थों से यदि कभी सुख प्राप्त ही हो तो उसमें दुख रहता है कि नहीं रहता है, है? उनसे दुख भी होता है तो दुख मिस्त्रित है वो दुख देने वाले हैं अब इसको एक दो दिन बाद बताएंगे है ना तो ऐसे बहुत सारे दोष हैं विचार करके देखो तो सांसारिक पदार्थों में दोषी दोष है गुण नहीं ही नहीं, नहीं, में। नहीं में। अब देखेंगे यहाँ पर कि दोषो की अधिकता देखे जाने से परित्यक्त कौन परित हुआ जगत और, और उपलक्षिता स्तन उससे युक्त जैसे होकर उससे होकर मतलब त्याग किए गए जगत से युक्त जैसे होकर त्याग किए गए पदार्थों ऐसी युक्त जैसे होकर भुंजी है ना भूंजीठा करते उनको भोगो अथवा उपयोग करो है ना तो किसको भोगो तो लिखा है आगे देखना थोड़ा चल करके ग्रंथ में भोग्य वर्गम किसको मतलब भोग्य पदार्थों को किसको भोगो भोगी भोगी भोगी भोगी हाँ भोग्य पदार्थों को भोगो त्याग किया गया जगत का युक्त जैसे होकर भोग्य पदार्थों का अनुभव करो अब भोग्य पदार्थ कैसे तो वहीं पर लिखा है कि दे धारण मात्र केवल दे धारण के लिए उपयोगी केवल तभी साधना हो पाएगी है ना अब खूब छप्पन भूप खाएंगे ना माल पूरा तस्मय तो हो गया भगन है ना जितना ज्यादा माल उड़ाएंगे मन उतना ही ज्यादा चंचल होगा ये ध्यान रखना इसलिए बहुत लोग सामान्य आहार करते हैं सात्विक आहार करते हैं आपने सुना होगा पहले महात्मा बहुत कम भोजन करते थे बाकी बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया है सुना है, है उनके बारे, बारे है। में एक मुख्तें छप्पन अच्छा अच्छा अभी भी ब्रज में महात्मा रहते हैं गौड़ी संत रहते भिक्षा करते अच्छा अच्छा भोजन जो होता है वो क्या है बांट देते हैं दूसरे को हम घर से टुकड़े टुकड़े लेकर पाते अच्छा-अच्छा भोजन मजबूरी को देने में खुद नहीं खाते हैं तो इसलिए भोजन कैसा करना है दे धारण मात्र केवल जिससे शरीर बना रहे रहेगा बस शरीर बना रहेगा तो भजन करते रहेंगे उससे ज्यादा नहीं साधना वही कर सकता है की एक थाली में दो थाली भोजन आए एक थाली में बढ़िया बढ़िया व्यंजन आए एक में सामान्य भोजन आए तो जब बढ़िया भोजन छोड़ करके सामान्य भोजन जो खाना शुरू करे तो सोचना ये तो वजन कर सकता है वही वजन वजन कर है तो भी होता है आजकल तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है कभी रहती होगी आजकल तो आश्रमों में माल लोग सामान्य घरों से अच्छा ही खाते है सामान्य घरों में तो भी इतना अच्छा वो खा सकते हैं लेकिन भी नहीं खाते लोग सोचते हैं दाल साग में एक बना लेंगे काम चल जाएगा एक साल बना लेंगे काम चल जाएगा तो कोई साधक जीवन थोड़ा या तुम होगा तो बिलासी जीवन, जीवन, जीवन, जीवन तो दाल भी बनेगा बिलासी जीवन है सही समझ सकती है चलिए आगे आगे देखेंगे तो यहाँ पर कि ये भोग्य भोग्य पदार्थों का उनको उपयोग करो भोग पदार्थ कैसे तो कहते हैं दे धारण मात्र उपयिकम केवल सभी धारण मात्र के लिए उपयोगी केवल सभी धारण के लिए उपयोगी केवल शरीर बना रहे भजन के लिए बस और अधिक कुछ नहीं सोचना है बहुत पुष्ट हो जाए बहुत मजबूत हो जाए बहुत बल हो जाए ये सब कुछ नहीं आगे देखेंगे और स्वाद के लिए भी नहीं खाना दे धारण मात्र उपयिकम कौन दे धारण मात्र के लिए उपयोगी कौन भोग्य पदार्थ अब यहाँ पर योग पद और दूसरा विशेषण क्या, क्या है यहाँ पर धर्मोपयुक्त क्या है और पहला विशेषण क्या है अप्रसिद्ध योग है ना ये योग को अप्रिप्पणी के सहारे पड़ी अप्रसिद्ध योग है की वहाँ योग कर लिखा है अपराप्त से प्राप्ति योग अपराप्त की प्राप्ति को योग कहते हैं क्या अपराप्त की प्राप्ति को धन आदि धन है अन्य है तो ये जब पहले ये पहले तो अप्राप्त रहेगा ना धन है अन्न है ये सब कैसा रहेगा पहले अप्राप्त तो इसकी प्राप्ति को क्या कहेंगे योग तो अर्थ हो गया कि धन आदि की, की प्राप्ति या तो भिक्षा अन्न आदि की प्राप्ति नहीं नहीं आपको नहीं नहीं आप समझते नहीं अब बहुत सारी वस्तुए पहले से प्राप्त होती है अब किसी किसी के घर में बहुत सम्पन्नता होती पहले से सब कुछ बना रहता है ना भगवान ने जो कहा योगक वहां में हम्म तो वहाँ अप्राप्त की प्राप्ति को क्या कहा गया योग अप्राप्त के संरक्षण को कहा गया क्षेत्र है ना अपराप्त की प्राप्ति जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति को क्या कहते हैं योग है। तो यहाँ पर अप्रसिद्ध योग का हुआ कि अप्राप्त अंग आदि की प्राप्ति अप्राप्त अन्न आदि की प्राप्ति हाँ इसको कैसे समझाऊ में नहीं नहीं अभी समझ नहीं नहीं अभी पूरा नहीं हुआ योग का अर्थ हुआ अप्राप्त की प्राप्ति योग का क्या हुआ अच्छा। और उसके लिए मूल में क्या शब्द है अप्रतिसिद्ध प्रति सिद्ध योग क्या युद। युद। हाँ मतलब प्रतिसिद्ध अर्थ होता है निशिद इसका अर्थ हुआ निश्चिध समझते हैं जैसे कि चोरी करना कैसा कर्म है निशिध कर्म घूस चोरी करना सरकार के कर भी चोरी करना है सभी कैसे कर्म निषि कर्म है अब ये सब करना हमारे गुरुजी जी स्वामी शंकरानंद जी कहते हैं है। फार्थ है तो, तो ये ये प्रतिसिद्ध का अर्थ होता है निषिद्ध और अप्रसिद्ध का क्या अर्थ हो जाएगा अनिषि या तो विहित है ना तो अर्थ हो जाएगा इसका की विसिद की मतलब विहित पथ से प्राप्त विहित से प्राप्त आप प्रसिद्ध योग क्या करेंगे अनिषिध अथवा विहित विहित मतलब शास्त्र से प्राप्त आप क्या करेंगे शास्त्र विहित से प्राप्त क्या भोग के पदार्थ कोई चोरी करके दे दिया महाराज ले लो तो उसका उपयोग नहीं करेगा हाँ हाँ तो वो वो नहीं है मतलब क्या सास से प्राप्त है कैसे प्राप्त है सात रीति से प्राप्त है और उसमें क्या है कि जो साधु सन्यासी हैं वो तो कमाई नहीं करते नहीं। वो तो भिक्षा से ही काम चलता है लेकिन वो अच्छी भिक्षा तो मतलब उनको जो मिले वो अच्छी वस्तु होनी चाहिए सातविहित रीति से अर्जित की जानी चाहिए और नहीं तो अपना कमा दर सबसे बढ़िया है आगे देखेंगे यहाँ पर तो अब देखना इसका अर्थ क्या हो गया रीति से प्राप्त है। कौन भोग्य पदार्थ पदार्थ कैसे प्राप्त हो से प्राप्त हो किसी का शोषण करके ना प्राप्त किए जाए है ना हाँ किसी का शोषण करके नहीं तो शास्त्र बीस रीति से प्राप्त कौन भोग्य पदार्थ और धर्मोयुक्त धर्मोपयुक्त है ना धर्मोपयुक्त शब्द है ना धर्मोपयुक्त मतलब हुआ की कर्तव्य के लिए उप सब जो है ना शास्त्रों में कर्म के लिए आता है शास्त्र विहित कर्म तो वो क्या कहते हैं मतलब शास्त्रीय कर्मों के लिए उपयोगी शास्त्रीय कर्मों के लिए अधिक संग्रह नहीं शास्त्रीय कर्म करने में जो उपयोगी कौन भोग्य पदार्थ शास्त्रीय कर्म करने में उपयोगी कौन जो पूजा करते हैं तो उन्हें भी तो चाहिए ना चंदन पुष्पमाला सब चाहिए ना वो सब भोग्य पदार्थ ही तो होगा अच्छा भगवान के भोग पदार्थ हो आगे ध्यान देना शास्त्रीत रीति से प्राप्त तथा सतकर्म के लिए उपयोगी सतकर्म के लिए उपयोगी सतकर्म के लिए उपयुक्त तथा केवल दे धारण के लिए उपयुक्त ऐसा समझ लेना है ना शास्त्रीय रीति से प्राप्त कर्तव्य के लिए उपयुक्त कर्तव्य के लिए उपयुक्त तथा केवल दे धारण के लिए उपयोगी भोग के पदार्थ है किसको भोगो किसका अनुभव करो किसका उपयोग करो ऐसे भोग पदार्थों का उपयोग करो तो ये अर्थ जो है ना तेन एक भूंजी था भूंजी था क्रिया का जो है कर्म क्या हो गया नहीं कर्म किसका उपयोग करो भोग्य वर्गम तो वर्गम कर्म हो गया ना तो भोग्य वर्गम अर्थ कैसे आया तो कहते हैं कि ये कर्म कैसे बना भोग्य वर्गम तो अर्थ प्रकरण भी हम ये अर्थापत्ति प्रमाण और प्रकरण से सिद्ध होता है संक्षिप्त समझना एक प्रमाण होता है अर्थापत्ति क्या प्रमाण होता है अर्थोपत्ति प्रमाण है। संक्षेप में ऐसा समझेंगे जैसे कि कोई कहे ना कि देवदत्त खूब मोटा है और दिन में नहीं खाता है ऐसे लोग होते हैं ना तीनों एम देवदत्ता दीवाना भूमते देवदत्त खूब मोटा है दिन में नहीं खाता है जिससे क्या सिद्ध हो जाएगा रात्रि में, में बहुत खाता है क्यों क्योंकि दिन में न खाने वाले देवदत्त का मोटापा रात्रि भोजन के बिना संभव है दिन में ना खाने वाले देव दत्त मोटापा रात्रि भोजन के बिना संभव वगैरह कुछ मोटापा के साथ मतलब सुस्वास्थ भी लेना है अच्छा, तो भी लेना है तो अब ध्यान देना अर्थापत्ति प्रमाण से यह सिद्ध क्या होगा कि वो रात में खाता है ये किस प्रमाण से सिद्ध हुआ अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा की रात में खाता है मोटापा रूप अर्थ की असिद्धि होती है ना अच्छा तो संक्षेप में जानी है प्रमाण को कभी प्रसन्नता समझा दिया जाएगा तो अर्थापत्ति प्रमाण समझ में आया तो यहाँ पर ध्यान देना इस वाक्य में कर्म नहीं बताया तेन तेन दूंजी था कर्म नहीं बताया नहीं। लेकिन ये उपयोग उपभोग ये कर्म, कर्म के बिना होगा इसलिए कर्म का यहाँ पर क्या कर लिया अर्थापत्ति प्रमाण से कर्म को ले लिया कर्म का आक्षेप कर लिया या कर्म की कल्पना कर ली जैसे कि वहां पर अर्थापत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन का आक्षेप किया जाता है या अर्थापत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है तो यहाँ भी क्या है कि भूंजिका क्रिया के कर्म का अध्याय कर लिया भूंजी था क्रिया के कर्म का आक्षेप कर लिया कल्पना कर लीजिए समझ लेना चलिए तो ये अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है और प्रकरण से सिद्ध होता है कैसे सिद्ध होता है प्रकरण से सिद्ध होता है अच्छा चलो इसको टिप्पणी देख लो तीन नंबर है ना अर्थ प्रकरणा व्यायाम मिला तत्र तो अर्थो नाम अर्थापत्ति अर्थ का क्या अर्थ है अर्थापत्ति प्रमाण तो भी भी आगे देखना तेन तेन ते ते यहाँ पर त्याग का प्रकरण होने से मूल में अर्थ प्रकरणा व्यायाम है ना तो यहाँ त्याग का प्रकरण है कि नहीं है, है? तेन ते ते ते? तो त्याग का प्रकरण होने पर एफ, अच्छा सर्व अस्मिन सर्व आगे इस सब का त्याग करेंगे यदि सबका त्याग कर देंगे तो दे धारण हो पाएगा जीवन रह पाएगा नहीं। इस सबका त्याग करने पर आदि आरोप होने से दे धारण आदि से लेना साधना जब देर ही नहीं होगा तो साधन भी नहीं होगा नहीं। तो दे धारण आदि असंभव होने से तद औिकम कि दे धारण के लिए उपयोगी दे धारण के लिए उपयोगी भोग्य पदार्थ तो अर्थापत्ति प्रमाण से ग्रहण करने चाहिए अर्थापत्ति प्रमाण से अच्छा अर्थापत्ति प्रमाण से अच्छा और दूसरा आगे आ रहा है प्रकरण वाला अब आएगा विद्या प्रकरण और ब्रह्म विद्या का प्रकरण होने से किसका प्रकरण है उपनिषद ब्रह्म विद्या का उपदेश करती है है ना ब्रह्म विद्या का प्रकरण होने से तद अविरुद्ध का तद अविरुद्ध मतलब ब्रह्म विद्या से अविरुद्ध ब्रह्म विद्या से ध्यान देना खूब जो है ना सांसारिक पदार्थों का ही खूब भोग करो तो ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति हो पायेगी साधन भजन हो पाएगा हाँ साधन भजन कब हो पाएगा जब अंताकरण की शुद्धि होगी अंताकरण की शुद्धि तो अंताकरण की शुद्धि के लिए सभी भोग्य पदार्थों का हकूफ होगा जा सकता है तो लगाइए विद्या प्रकरण तद अविरुद्वम च विद्या प्रकरण और विद्या का प्रकरण होने से ब्रम विद्या का प्रकरण होने से तद ब्रह्म विद्या से अविरुद्ध ब्रह्म विद्या से अविरुद्ध ब्रह्म विद्या के अनुकूल सत्व तो सत्तु सत्व तो कार्य अंताकरण अंताकरण की शुद्धि के लिए उपयोगी भोग्य पदार्थ ही स्वीकार किए जाने चाहिए क्या अंताकरण की शुद्धि के लिए उपयोगी पदार्थ अंताकरण की शुद्धि के लिए उपयोगी भोग्य पदार्थ हैं वही स्वीकार करने चाहिए हाँ जैसे कि मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना है ना भगवान दर्शन करते हैं तो अंताकरण की शुद्धि होती है ना कथा सुनते हैं उपनिषद पाठ सुनते हैं तो इससे क्या होता है अंताकरण की शुद्धि सब सुनेंगे तो अंताकरण की शुद्धि होगी हाँ तो ये, ये सब ध्यान रखना अंताकरण की शुद्धि के लिए भी होगी भोग पदार्थ को ही स्वीकार चाहिए इस बात को ध्यान रखना लगाइए ऊपर की मतलब हुआ की शास्त्रीय रीति से प्राप्त शास्त्रीय रीति से प्राप्त तथा कर्तव्य के लिए उपयोगी कर्तव्य के लिए उपयोगी और देरण के लिए उपयोगी तो एक हो गया और कर्तव्य के लिए उपयोगी मतलब जो भगवान की आराधना करते हैं तो पूजा है। के लिए भी सामग्री चाहिए दे धारण से अत्य भी हो गई पता ही दे देरण से हाँ मतलब वह शास्त्री रीति से प्राप्त कर्तव्य के लिए उपयोगी तथा केवल देरण के लिए उपयोगी भोग्य पदार्थों का उपयोग करो और यह इनका किसने उपयोग होगा अंतरण के उपयोग होगा तो अनावश्यक भोग पदार्थों को भोगने को शुद्धि कहती है क्या नहीं, हाँ अंताकरण की शुद्धि में जो भी हो कान का उपयोग क्या सत्संग में कर दो चाहे फालतू बातों के सुनने में कर दो एक अंताकरण होगा एक अशुद्ध होगा है ना आंकड़ों से भगवान के दर्शन करो महापुरुषों के दर्शन करो तो ये क्या अंताकरण की शुद्धि होगी अन्यथा क्या होगा अशुद्धि हो जाएगी ठीक है इस बात को ध्यान रखना तो अच्छा यद और ये बताते हैं देखो यहाँ पर अभी किसका ये भूजी का करते भोग करो अनुभव करो किसका बोलो भोग पदार्थों का कैसे भोग पदार्थों का की उपयोगी भोग पदार्थ है ना वो रीति से प्राप्त और कर्तव्य के लिए उपयोगी तथा दे दर्ण मात्र के लिए उपयोगी है न अच्छा और यहाँ पर देखेंगे आप दूसरा अर्थ बताते हैं जी था है ना? कि मतलब किसका तेन तेन, मतलब जगत का त्याग कर देंगे ना तो यहाँ पर अभी जो है कर्म किसको बना रहे हैं परमात्मा को परमात्मा को भोगो मतलब परमात्मा का अनुभव करो परमात्मा का पहले सांसारिक पदार्थों का अनुभव अंतराकरण की शुद्धि के लिए दूसरे की कि परमात्मा का अनुभव करो मतलब परमात्मा की उपासना करो उपासना भी एक प्रकार का ज्ञान है अनुभव ज्ञान है कि नहीं है उपासना क्या है चिंतन उपासना क्या है और वो ज्ञान है वो भी है ना अनुभव है तो क्या है कि, कि त्याग पूर्वक उस परमात्मा का उपासना करो परमात्मा का अनुभव करो या परमात्मा की एक ऐसा व्यक्त करते हैं जनुवास ऐसी सर्वासक सर्वासक है ना आकार की सब में व्याप्त होने के कारण प्रकृतम करते प्रासंगिक जिसका प्रकरण चल रहा है उसे क्या कहेंगे प्रकृतम कि अब ध्यान देना निर्जय भोग भोग्य पदार्थ पहले आया था ना तो जगत को तो भ्रम से भोग भोग्य समझ रखा है और परमात्मा को भोग्य समझे तो भ्रम है, है। तो परमात्मा भोग्य है कैसे सबसे तो सब बढ़ करके सबसे बढ़ करके संसार में देखो एक भोग्य पदार्थ है उससे बड़ा दूसरा भोग्य पदार्थ उससे बढ़कर तीसरा भोग्य पदार्थ इसे देखते जाओ है ना और जब परमात्मा अंतिम में आएगा तो उससे बड़ा कोई है सबका व्याप्त सब होकर रहने के कारण सब में व्याप्त होकर रहने के, के कारण प्रकृति निश्चय भोग्य पदार्थ से परमात्मा का निरस्त भोग्य पदार्थ परमात्मा का वक्ष उपाय के द्वारा आगे कहे जाने वाले उपाय के द्वारा भोगो निरत भोग्य परमात्मा का वक्ष उपाय के द्वारा भोगो मतलब वक्ष माड़ के द्वारा निरस्त भोग परमात्मा की उपासना करो निर भोग परमात्मा की भूंजीठा भोगो मतलब अनुभव करो अथवा उपासना करो टिप्पणी देख सकते थोड़ा चार नंबर यदवाय योजनायाम सर्वास्यम की सब में व्याप्त होकर रहने वाले निरत भोग्य ब्रम ही कर्म बन रहा है भूंजीठा क्रिया का कर्म कौन बन रहा है हाँ सब में व्याप्त होकर के रहने वाला निरस्ते ब्रह्म ही कर्म बन रहा है है ना और पहले पक्ष में क्या कर्म बना था निस्कार निस्कार निस्कार निस्कार वो थुद्धार। वो थुद्धार। वो। उपासना से प्रीति रूपत्व तो कि प्रीति रूप उपासना का विधान भगवान की जो उपासना है वो प्रीति रूप होना चाहिए मतलब खूब प्रेम से करनी चाहिए तो उपास्य से परम भोग्यवाच् उपास्य परमात्मा परम भोग्य होने से है तो प्रीतम ब्रह्म के अनुभव पूर्वक उपासना प्रीतम ब्रह्म के अनुभव पूर्वक उपासना भूंजीठा इस पद से विधित है ना तो मतलब क्या है कि मतलब ब्रह्म की उपासना करो क्या मतलब होगा ब्रह्म की उपासना त्याग मतलब जगत का त्याग कर तीन त्य भूंजी था है ना कि मतलब तैर्त ते जगत से तक ऐसी ते? तगत ते ऐसी युक्त देखो कल बताएंगे ज्यादा तेत ते जगत ऐसी युक्त जैसे होकर के परमात्मा की उपासना करो या परमात्मा का अनुभव करो परमात्मा की उपासना करो ये मतलब हुआ परमात्मा की उपासना में तो जैसे नहीं आएगा ना, ना कल बता देंगे कल कल इसको समझा देंगे ठीक है कल समझा देंगे अभी